ओशो ध्यान सूत्र सदगुरु ओशो की अमृतवाणी ट्रैक ग्यारह सम्यक रूपांतरण के सूत्र भाग एक कुछ प्रश्न हैं प्रश्न तो बहुत से हैं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 रामकृष्ण को बड़ा कठिन पड़ा जिसको इतने प्रेम से संभाला जिस मूर्ति को वर्षों साधा जो मूर्ति बड़ी मुश्किल से जीवित मालूम होने लगी उसको तोड़ना वो बार बार आंख बंद करते हो वापिस लौटाते वो कहते कि ये कुकृत्य मुझसे नहीं हो सकेगा उस सन्यासी ने कहा नहीं हो सकेगा तो परमात्मा का सानिध्य नहीं होगा उस संयासी ने कहा परमात्मा से तुम्हारा प्रेम थोड़ा कम है